क्षु श्रोकम सर्वा सर्व ब्रह्मोपनिषद मां ब्रह्म मां ब्रह्मगोस्पया उपनिषत्मास्ते महिषण कल का शाखीय के उपनिषद वाक्यभाष्य के अवतरण भाष्य का कुछ विचार तो आरम हुआ था परवाश्य हो गया है प्रत्येक मंत्रों में दो दो भाष्य है इसमें अन्य उपनिषदों की तरह परवाश्य पदभाष्य ही है विशेषकर ब्रह्मसूत्र में इसका विचार नहीं हुआ है केर उपनिषद के मंत्र को लेकर बाकी नौ उपनिषद का कुछ न कुछ मंत्र को विचार हुआ है किसी तरह एक दो तीन ऐसा होगा तो इनको न होने के कारण भाष्यकार यहीं पर उसके युक्ति रूप से भी विचार करना चाहते पदभाष्य में युवतियां यदि भी होती है कि तो आगम प्रधान है वो वो तो मैंने श्रुति प्रधान है और यहां युक्ति प्रधान ब्रह्मसूत्र युक्ति प्रधान ग्रंथ है तो युक्ति प्रधान रूप से भी व्याख्या करते हैं तो अब तक भाष्य भी दो हो गए अभी तो हम मंत्र में पहुंचे ही नहीं है अब तक जो को चल रहा है तो भाष्य में कहा था समाप्तम कर्मानुभूत प्राणा विषय विज्ञानम कर्मचार्य प्रकार कहते हैं इससे पूर्व में आठ अध्याय हो चुके हैं तल्वकार शाखा में जो तो तल्वकार शाखा के निसर है इसके पूर्व में ये नवम अध्याय है जो हम पढ़ने जा रहे हैं तो इसके पहले सबके सब, सब कर्म का जो आश्रय स्वरूप प्राण उपासना है प्राण का विषय करने वाली उपासना और कर्म अनेक प्रकार के कर्म नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म काम्य कर्म प्रतिषिध्य कर्म जो नाना प्रकार के कर्म हैं सब कर्मों का विचार हो गया है मैंने कर्भाराम से लेकर के अंत्येष्टि तक जितने कर्मों का विचार होना चाहिए संपूर्ण कर्म का विचार इसके पूर्व में हो चुका है भाष्यकार ने वहां पर भाष्य लिखना आरंभ उपयुक्त ने समझा तो ये ज्ञान मार्ग में चलना है ये जिज्ञासुओं की जो भाष्य है ये क्षों के लिए नहीं है स्वर्गादी प्राप्ति के लिए भाष्य नहीं है तो मोक्ष चाहता हो जो व्यक्ति उसके लिए नवम अध्याय का आरंभ हुआ है शंकराचार्य वहीं पर लेते हैं जो मोक्ष के उपयोगी बातें हो जाते जिज्ञासु लोग हो जो भी सुन सके उसके लिए तो कहा समाप्त तो हो गए कर्म के आश्चर्यभूत प्राण का विषय करने वाले विज्ञान मान्य उपासना और कर्म अनेक प्रकार के कर्म जिसमें नित्य नैवेद्य काम्य प्रतिषिध चार प्रकार के कर्मों का स्वरूप है तो सब कर्मों का चर्चा अभी हो अच्छा। वेद वेद भी होगी इसके दृष्टिपूर्ण अच्छा ठीक है हमें देखिए केनेशितम इत्यादि काम सामेद शाखा वेद ब्राह्मणोदर्शनम पदसोव्याख्या केनेशितम इत्यादि मंत्र से आरंभ होना है ये साउवेद की एक भेद शाखा विशेष है साहुवेद एक विजार शाखा में से एक शाखा विशेष है कौन ब्राह्मणों परिषद के रो परिषद है पदसो व्याख्या न तो सर भगवान काशिका और एक एक पद का अर्थ करके भी व्याख्या करके भी भगवान काशिका और शंकराचार्य तो नहीं न तो सर संतुष्ट नहीं है काशिका क्यों कहते हैं शारीरिक न्याय अनिर्णता अनिर्ण, अनिर्ण तत्व ब्रह्मसूत्र को शारीरिक न्याय बोलते हैं ब्रह्मसूत्र की युवती उसके द्वारा निर्णित नहीं हुआ है इन मंत्रों का केवल परिषद के मंत्रों का इसलिए न्याय प्रधान है संग्राहक है वाक्य एक शिक्षा शुरू यहां पर स्तृति का आप तो करेंगे संग्रह संक्षेप में करेंगे एक एक पद की व्याख्या नहीं करेंगे एक एक पद की व्याख्याष्य हो गया क्यों ये न्याय प्रधान मान युक्ति प्रधान भाष्य लिखेंगे यहां स्मृति प्रधान नहीं युक्ति प्रधान जैसे ब्रह्मसूत्र में होता है उस प्रकार के युक्ति न्याय प्रधान है संग्रह है यह कि युक्ति प्रधान माना नई आयिकों की तरह युक्ति युक्ति लगाए ऐसा भी नहीं है स्मृति का अर्थ प्रधान होगा गया युक्ति। ऐसे भाष्य है वाक्य संग्रह विवरण रूप दो प्रकार के व्याख्या करेंगे पहले संक्षेप तो एक शब्द बोलेंगे फिर उसकी आगे व्याख्या करेंगे वाक्य भाषा की शैली ऐसी आने व्याचिक्या पूर्व कांडेला संबंधम अविधिशु ये व्याख्या करने के इच्छुक है उसको पूर्व कांड वाले आठ अध्याय जो बीत चुके हैं कर्मकांड और उपासना कांड उसके साथ संबंध कथन करना चाहते संबंध के कथन करने के इच्छुक है वाशिकार पूर्व कांडार्थम संक्षेप तो दर्शेगा पूर्व कांड का जो अर्थ हुआ पूर्व विद्युत जो, जो कहा ए, कर्म के आश्रयभूत प्राण की उपासनाएं की चर्चा हुई और कर्म नाना प्रकार के चार प्रकार के कर्म दिखाई पड़ते हैं कर्म आने गए है नित्य नैमित्य काम में प्रतिषिध करके चार विभाग विभाजित होते हैं कर्म उनके सत्य चार हो गया पूर्व में यह कहा कर्मणाम आत्मभूत आश्रय प्राण जो भाष्य का कर्मात्म भूत प्राण विषय में उसका करता है कर्मान आत्मभूत माने आश्रयभूत आत्मभूत सब का था आश्रयभूत आश्रय स्वरूप क्योंकि तो प्राण नहीं होगा तो कर्म नहीं कर सकता कर्म करने के लिए प्राण की आवश्यकता है आश्रयभूत जो प्राण है तस् उस प्राण में क्या उपासना की शुद्धत्वादि गुण का आधांतरिक उपासना की चर्चा हुई है गुरु प्राण में प्राण उपासना शुद्धत्वादि गुण विशिष्ट शुद्धत्वादि गुण विशिष्ट जो अपाप व्यक्तत्व शुद्धत्व विशिष्ट प्राण की वासना। उपासना उपासना पूर्वत्र अतिवृत्तम पूर्व में कथन हो गया है अतिक्रांत हो गया पूर्व में इसकी चर्चा हो गई और कर्मचार और कर्म की भी चर्चा हो गई है पूर्व में हम नवम अध्याय पढ़ने जा रहे हैं इसके पहले जो आठ अध्याय हुए सांबेद कलंकार साठा में उसमें अनेक प्रकार के कर्म भी कर्म के भी कथन हो गया कहा था भाषिका ने उसका कर्म कथ कर्मचार भाषण अने का अनेक प्रकार क्या है नित्य नैमित्तिका नैमित्तिका भी अनेक प्रकार हम नित्य नैमित्तिक काम में प्रतिष्ठा चार प्रकार के कर्म की चर्चा होती है शास्त्रों में तो अनेक प्रकार के जो कर्म है अभिदुशाम अतिक्रांतम अज्ञानी के लिए कहा था कर्म किसके लिए अभिदुशान ज्ञानी के लिए नहीं कहा था अज्ञानी के लिए अतिक्रांतम कर्म भी कथन हो गए शर्म अतिक कर्म का भी चर्चा हो कर्म की चर्चा भी हो गई है ताभ्याम ज्ञान कर्म अभ्याम मोक्ष सिद्ध मम मोक्ष की शंका निराशाय ज्ञान कर्म वो दोनों से मोक्ष हो जाएगा मीमांसों के कहना है उपासना और कर्म करता रहे तो मोक्ष हो जाएगा तो उसके लिए ज्ञान कांड के लिए उपनिषद आरंभ करने की आवश्यकता नहीं है ऐसी क्षंका कर सकते हैं ताभ्याम वो दोनों के द्वारा ही उपासना के द्वारा ही कर्म ज्ञान कर्म अभ्यानता अभ्याम उन दोनों से ही एवं मोक्ष सिद्ध है मोक्ष की सिद्धि हो जाएगी मोक्ष मिलना है ना मोक्ष चाहते आप मोक्ष हो जाएगा उपासना और कर्म से नव मोक्ष प्रथम मोक्ष को लेकर के अतिरिक्त उपनिषद के आरंभ नहीं करना चाहिए मानी ज्ञान कांड आरंभ नहीं करना चाहिए यदि तो शंका निराश ऐसी मीमांसकों को जैसे शंका शक्ति है उसके शंका के खंडन करने के लिए ज्ञान कर्म सिखी ज्ञान मैंने उपासना उपासना और कर्म का विशेषण लगाते हैं दो प्रकार के होते हैं वो ज्ञानी तो कर्म नहीं करेगा उपासना भी नहीं होगी उसके लिए किंतु अज्ञान कोटि में है या मुमुक्ष होगा या बुभुक्ष होगा कर्म और उपासना करने वाले दोनों विषय को योग होंगे भुभुक्ष तो फल दे करके समाप्त तो हो जाएगा और मुमुक्षियों के लिए अंतर्म की शुद्धि के साधन इसका भाषा करेगा ये याद बताना चाहते हैं यह योगों का भाषण निश्चित कयो तो विकल्प समुच्चे अनुष्ठान दक्षिणोत्तराभ्याम स्मृतिध्याम आवृत्ति अनावृत्ति भवतः कयो जिन कर्म और उपासना दोनों की विकल्प समुचे अनुष्ठान विकल्प बने केवल कर्म और समुचे बने कर्म उपासना दोनों मिलाकर के कर्म से दक्षिण मार्ग और उत्तराण मार्ग दक्षिणोत्तराभ्याम स्मृति भ्याम मार्गाभ्याम स्मृति का तो मार्ग ये दो मार्गो से चलना है केवल विकल्प का था केवल कर्म कर्म उपासना नहीं और दूसरे उपासना कैसे कर्म विशिष्ट उपासना अथवा केवल उपासना तो इससे क्या होगा केवल कर्म करने वाला दक्षिण मार्ग वृत्ति जाएगा और उपासना सहित कर्म अथवा केवल उपासना उत्तराण मार्ग में जाएगा स्मृति व्याम आवृत्ति आवृत्ति भवता तो दक्षिण मार्ग से गया हुआ है कर्म केवल कर्म आवृत्ति आवृत्ति होती है और दूसरा जो उत्तरायण मार्ग से कर्म सहित उपासना अथवा केवल उपासना के ब्रह्मलोक पहुंचा हुआ है उसकी अनावृत्ति में अपेक्षित अनावृत्ति कि निरपेक्ष अनावृत्ति को तो मुख्य आत्मज्ञान से होना है अपेक्षित अनावृत्ति को भी होता तो है एक कहा ज्ञानम अनावृत्त कर्म एवं निरपेक्ष साधन तया अनुष्ठान विकल्प जिन दोनों का विकल्प और समुचया अनुष्ठान कहा था विकल्प क्या है ज्ञान माने उपासना उपासना को आदर न दे स्वीकार न करके अनादृत्य आदर न देकर किसको उपासना को कर्मणा एवं निरपेक्ष साधन तया केवल कर्म ही सब कुछ फल देने वाला है उपासना की आवश्यकता नहीं है निरपेक्ष साधन कर्म ही है ऐसा मानकर अनुष्ठान हाँ। करना एक विकल्प शब्द का था वार्षिक विकल्प शब्द का था यह और ततः तो चंद्रमंडलम प्राप्य आवर्तते और चंद्रमंडल चाहते स्वर्ग लोग तो दक्षिण मार्ग बन के जाएगा केवल वाला वहाँ जाने के बाद अपने दक्षिणे पुण्य मृद लोगों के संग कालांतर करके भूलोक आनेगा आवर्तते केवल से ज्ञान से कर्म समुचित सेवा अनुष्ठान केवल ज्ञान मान उपासना के अनुष्ठान करता हो अथवा कर्म समुचित उपासना का अनुष्ठान करता हो कर्म समुच्चय करके तो उसका क्या होगा अनुष्ठान ब्रम्बलोत्तम प्राप्त उत्तरायण मार्ग से जाकर ब्रमलोमी प्राप्ति होगी उसकी प्राप्ति स्थित एवं वहां रहता होगा ही तस्पान नहां से वापस नहीं आता इति आपेक्ष अनावृत्ति बहुत आपेक्ष अनावृत्ति है निरपेक्ष अनावृत्ति नहीं है वहां से भी वापस होना पड़ेगा ये मनु का काल जब तक चलेगा जिस मनु के जीवन में पहुंचा होगा ये मनु का शासन जब तक चलेगा तब तक वापस नहीं आएगा दूसरा मनु आने पर बना रहे स्थिति होगी न पुनरात्यंत ये एक आत्यंतिक अनावृत्ति नहीं होती उसकी कर्म उपासना करने वाले की ये तो फल चाहने वाली की बात होगी फल कामना को लेकर के केवल कर्म करने वाला दक्षिण मार्ग से जाकर के वापस आता है आवृत्ति होती है और फल कामना को लेकर ही कर्म या उपासना मिलाकर किया केवल उपासना किया वो उत्तराधान मार्ग जाकर के ज्यादातर तत्व रहेगा फिर वापस होगा यह हो गया क्यों क्यों वापस होगा उसका कहते हैं कृतकत्व परिच्छेदाध्यान अनित्वाना ये जो ब्रह्मलोक जाने वालों को भी वापस होना पड़ता है क्योंकि जो कार्य हो गया उपासना का फल हो गया तो यद कृतकम तद अनितम वैसे व्याप्ति है जो कार्य होगा वो अनित्य होगा जैसे हम खेती आदि करते हैं हमारे द्वारा किया जाता है तो वो अनित्य होता है ठीक इसी प्रकार कृतकत्व और परिचय वस्तु परिचे है ब्रह्मलोक अन्य से भिन्न है वस्तु परिच्छेद आता है तो मोक्ष तो वो चीज है अपरचिन्न होता है मोक्ष क्योंकि ये परिचे भी है इसलिए ये दोनों हेतु दिया कृतकत्व हेतु और वस्तु परिचय तो हेतु ब्रह्मलोक में अनितत्व अनुमान अनुमान होगा ब्रह्मलोकम अन्यम ब्रह्मलोक अनित्य है क्यों कृतकत्व अथवा वस्तु परिचे अनुमान होगा इसे सिद्ध होगा मानया अनावृत्ति सब प्रकार ते समझदार हमेशा के लिए अनावृत्ति नहीं आपेक्षिक अनावृत्ति समझ नहीं समझना अतः संसार फल का मेरा कर्मकांड नहीं करता कर्मकांड और अथवा उपासना कांड किसके लिए संसार फल देने वाले के इसलिए भाष्यकार उसने भाष्य नहीं लिखते हैं पूर्व की थोड़ी सी चर्चा करनी देता अस्तु एवं कर्म अर्थ तथा भी नियो तो पूर्वोत्तर भाव अनुपलब्ध अनुपत्ति लभ्य कथम हित हित मधुभाव संबंध कर्मकांडे में ज्ञान कांड से आकांक्षाया मह और पूर्वादि शा करता ठीक है कर्म अथवा ज्ञान संसार फल देने वाला है संसार फलम जैसे संसार फल फल कम का संसार फल देने वाले हैं दोनों ठीक आपने समझा दिया हम समझ गए कर्मकांड कर्मकांड संसार फल देने वाला यह उपासना को भी ले लेना है अस्तुम कर्मकांडार्थ कर्मकांड का ऐसा ही हो कोई बात नहीं संसार फल देने वाला है तथापि नियत तो पूर्वोत्तर भाव अनुपत्ति लब्ध प्रथम हेतु भाव मैंने फिर वो कर्मकांड के बाद में यहाँ पर ज्ञान कांड को क्यों लाया गया पूर्वोत्तर भाव पहले कर्मकांड उपासना कांड की चर्चा की आठ अध्याय में उस बाद नवम अध्याय में ज्ञान कांड की चर्चा क्यों आरंभ करते उसको क्यों दिखाना पड़ा आपको कार्य का भाव संबंध क्या है यार तो क्यूँकी कारण पहले होता है कार्यवाद में होता है तो ज्ञान के लिए कारण हो तो पहले कहा कि संकर्ष ज्ञान के लिए कारण है तो उसको क्यों कहा जाता है कर्म उपासना को चर्चा क्यों करते हैं ये कहा तथा तो पूर्वोत्तर भावी अवश्य भावी कारण सत्व कार्य सत्व कारण अभाव कार्य अभाव अंदर व्यक्त लग जाएगा अगर कर्मकांड हो तो ज्ञान हो कर्मकांडा भी न तो ज्ञान ये सिद्ध होना चाहिए ये माने कार्य कांड दिखाने के लिए होना चाहिए दंड सत्वे घट सत्व दंडा भावे घटाभाव कार्यकाल भाव ऐसे सिद्ध होता है ठीक है इसका यहाँ पे कौन सा संबंध है यहाँ ये पूर्वोत्तर तो भाव अनुपत हेतु हेतु भाव संबंध ये हेतु हेतु मत भाव कार्यकाल भाव संबंध तो कैसे बनेगा कर्मकांड ज्ञानकांड कर्मकांड का ज्ञान कांड के साथ कर, कर्मकांड के साथ ज्ञान कांड का कार्यकाल भाव संबंध कैसे बनेगा क्यों उनके बाद इसी चर्चा क्यों हुई ये शंकार आ इसके उत्तर में बोलते हैं अतऊर्वम भाष्यंता अतउर्धम अब इसके आगे आठ अध्याय की चर्चा हो गई यानी कि दक्षिणा मार्ग उत्तरायण मार्ग जाकर के एक तो शीघ्र ही वापस होना है और एक को कु काल भोगने के बाद वापस होना है सकाम कर्म ये सकाम उपासना की चर्चा होगी ये पूर्व जी है और इसके आगे क्या कहना चाहते हैं अतउर्व यह नवम अध्याय की चर्चा आता था फलनिरपेक्ष ज्ञानकर्म समुचय अनुसार कृतात्म संस्कार उन्न आत्मज्ञान प्रतिबंधक द्वैत विषयदोषदर्शिनो निर्यात अशेष बाह्य विषय संसारबीज्ञान उचिक्षित प्रत्यत्म विषयजिज्ञासो कने आत्मस्वूपतत्ज्ञा अय्याय आरभ्यपूर्व आई आगे गोल्ल जा फलनरपेक्ष्य सकाम ने निष्काम भाव से जो कर्म और उपासना किया है जिस व्यक्ति ने हम निरपेक्ष ज्ञान कर्म समुच् अनुष्ठान ज्ञान में उपासना उपासना और कर्म के समुचय अनुष्ठान जिस व्यक्ति ने किया हो निष्काम भाव से उसका अनुष्ठान कृतात्म संस्कार से जिसके आत्मसंस्कार हो गया आत्मा माने अंतकर्म की शुद्धि हो गई जिस व्यक्ति की चाहे इस जन्म में किया हो चाहे पूर्व में किया हो पूर्वकृत जो उपासना और कर्म है निष्काम भाव से किए किए उपासना और कर्म के कारण जिसने आत्मसंस्कार कर दिया आत्मा है अंतकरण आत्मशब्द का वेदांत में कभी शरीर को भी आत्मशब्द से बोला आएगा कभी अंतकर्ण को आत्मा बोलेंगे कभी आत्मा को आत्मा बोलेंगे कभी श्रमण को आत्मा बोलेंगे कभी जुर्गो को प्रसंग के आधार पर थोड़ा समझना पड़ेगा यह आत्मा का अर्थ अंतकरण है यहां कृतार्थ संस्कार से कृतार आत्मसंस्कार हो यह जिसने आत्मा को संस्कार कर दिया अंतकर्म शुद्धि कर दी इसके माध्यम से निष्काम भाव कर्म और उपासना के माध्यम से ऐसे की तो प्रतिबंध से वही आत्मज्ञान पर प्रतिबंध कर अंतकर्म की अशुद्धि उसको जिसने हटा दिया अंतकर्म जब तक मलिन रहेगा विषयाशक्ति होगी विषयाशक्ति जब तक रहेगी आत्मज्ञान होना संभव नहीं था अगर मोक्ष में कोई बालिका है तो विषयाशक्ति ही मुख्य रूप से भारी का है विषयाशक्ति क्यों होती है अंतकर्म की अशुद्धि के, के कारण तो अंतकर्म की शुद्धि के लिए यह करना पड़ेगा निष्काम भाव से कर्म और उपासना परमाश्रम विहित कर्म परवाशम विहित उपासना उसके बिना अंतकर्म की शुद्धि होने लगी तो एक कहा अतम फल निरपेक्ष ज्ञान कर्म समुचय अनुष्ठान जिस व्यक्ति ने फलनिरपेक्ष निष्काम भाव से उपासना और कर्म के समुचय अनुष्ठान के माध्यम से क्या किया कृतात्म संस्कार विषय जिसने अंतकर्म की शुद्धि कर दी संस्कार कर दिया और उच्छिन्न आत्मज्ञान प्रतिबंध जिसका आत्मज्ञान में जो प्रतिबंधन था संस्कार अंतकर्म की अशुद्धि उसको उच्छिन्न कर नष्ट कर रहा जिस व्यक्ति ने कुछ कहा द्वैत दो विषय दोषी हो जब अंतकर्म शुद्ध होगा तो द्वैत विषय में दोष दिखने लग जाएगा अंधकर्म की शुद्धि का पैसा अन यही द्वैत में अगर दोष दिखने लग जाए घृणा होने लग जाए समझा अंधकर्म अवशुद्ध हो गया है अच्छा लगता हो तब तक समझा अंधकरण अशुद्ध है द्वैका दर्शन द्वै के विषय से दोष दर्शन विषय में दोष का दर्शन करने वाला जो व्यक्ति होगा मैंने जिसका अंधकार शुद्ध होगा तो द्वैत में तब द्वैत विषय में दोष दर्शन आ जाएगा निर्यात अशेष बाह्य विषय क्यों दोष दर्शन आता है बाह्य विषयों के स्वरूप को ठीक ठीक जान लिया है हम तो अंजान में फंस जाते हैं अलग चीज वस्तु अलग है उस उस व्यक्ति ने बाह वस्तु के स्वरूप जान लिया ये केवल बाहर से अच्छे लगते हैं सब जहर है ये आखिर में जहर है जिसने भी कुछ काम नहीं किया हो कुछ करने के बाद उसको पता लगता है कि मैं कहां फंस गया कहीं किसी तरह जाएंगे दलदल आएंगे फंसेगा एक पैर उठाएंगे तो दूसरा पैर फंसेगा उसमें दलदल की स्थिति ऐसी होती संसार ऐसा है तो क्या हुआ अंतग्रहण शुद्ध होने के कारण निर्यात और अशेष बाह्य विषय था बाह्य विषयों को नितराम क्या विशेष रूप से जान लिया जिसने ये मारगे तारक नहीं है मारग ऐसा समझ लिया जिस व्यक्ति ने उसका संसार विद्ञान उचित संसार का जो बीज है अज्ञान उस अज्ञान को नष्ट करने की इच्छुक है उसके निवृत्त करना चाहता है अज्ञान अपना स्वरूप के अज्ञान के कारण हमको संसार भाष रहा है तो संसार का जो बीज है ज्ञान उसको उच्चित्षता है उच्छेद उच्छेद करना चाहता, चाहता है उकेद करके ठक न उस अज्ञान ऐसा जो व्यक्ति होगा माने मुक्षु होगा उसको प्रत्येगा तो जिज्ञास हो उसका जिज्ञासा कहाँ है अंतरात्मा की प्रति जिज्ञासा है मैं कौन हूँ क्या हूँ मेरा स्वरूप क्या है ये हार मांस का पिंड ही मेरा स्वरूप है अथवा इससे अतिरिक्त हूँ शंकराचार्य ने सर्पण पंजीलिखा तो लिखा है कस कम आया था काव्य जन्मे को में परिभाव सर्वसारम सर्व त्य तो स्वप्न विचार विचार करना तो ऐसा विचार करो ऐसा विचार नहीं आज हाँ ये हुआ वो हुआ नहीं ये तो सब लोग करते हैं कस्ब कोहम तुम कौन हो मैं कौन हूं जब आपस में मिले तो ऐसा चर्चा करना पूछना तुम कौन हो मैं कौन हूं ये शरीर को लेकर नहीं कस्ब कोहम कुत आएगा हम कहां से आए हमारे शरीर में कहाँ से आए पहले कहाँ थे किस रूप में थे किस आकृति में थे अभी यहाँ आए आगे कहाँ जाना है थोड़ा विचार करें। कस्टम को हम कुछ आयात काव्य जन को तात वास्तव में मेरी माँ कौन है तो ब्रह्म विद्या हमारी माँ होती है और को में हमारे पिता कौन है चार करना होगा कि परिभाव विचार करो सर्वम तत्वा स्वप्न विचार है सर्व सर्व सब, सब को असार संश्रेष्ठ कर सबको स्वप्न का समान विचार करके त्याग दो ये चटपथ पंजरिका पंदिरिक, में शंकराचार्य में रहते हैं वैसे यहां भी जब अंतकर्म की श्रुति होगी तो उसके द्वैत विषय में दोष दर्शन आ जाएगा और आत्मा जो संसार का बीज है जो द्वैत दिखाने वाले तत्व तो है संसार का बीज अज्ञान अपना स्वरूप का अज्ञान उस अज्ञान को उखेड़कर ढकना चाहता है जो व्यक्ति वह प्रत्यकात्मक विषय की अब वो संसार के प्रति जिज्ञासा नहीं रखता, किसमें है इस अंतरात्मा के प्रति जिज्ञासा है उसके, ऐसा जिज्ञासुका अंतरात्मा को जानना चाहता ऐसा तो आया, आया है ऐसा जिज्ञास के शम इत्यादि इति, आत्मस्वरूप तत्व विज्ञान आय अयम अध्याय उसी के लिए उसी का प्रश्न है यहाँ पर केड़े शतम पथ के प्रेषितम महा इत्यादि के तो मंत्र वाला है ऐसा आत्मजिज्ञास है आत्मविशय जिज्ञास प्रश्न के लिए अध्याय आरम्भ होता है उसका प्रश्न होगा प्रथम मंत्र में यह मन किसके प्रेरणा से प्रेरित हुआ जब मिश्र हो जाता है इत्यादि प्रश्न करेगा पांच प्रश्न करेगा द्वितीय मंत्र से उत्तर शुरू हो जाएगा श्रोत्र से श्रोत्र सुद्रह मन इत्यादि उत्तर वाक्य आ जाएगा स्मृति स्वयं गुरुशिष्य रूप में हम लाप्तालाप करेंगे आपको पूछना नहीं पड़ेगा उत्तर देना पड़ेगा श्रुति स्वयं पूछेगी स्वयं उत्तर देगी घटेगा की करेगी कामिना अनुष्ठितम कर्म यद्यपि संसाराय भावती वो कर्म जो है ना ये कर्म जैसे एक चाकू जैसा है चाकू इधर चलाएंगे तो सब्जी काट दे और इधर चलाएंगे तो हाथ काट दे दोनों काम करना इसी से है ये जो अंत करना हमारा भी ऐसा ही है साधना भी इसी से करनी है हमने उसको सत्गुण में जागृत कराएंगे तो साधना यही करेगा दूसरा नहीं करेगा ब्रह्माचार प्रति भी दुष्कूल बनाना है अभी जो मनुष्यकार व्यक्ति बना के बैठा हुआ है ब्रह्माकार व्यक्ति कौन मन, मनी बनाएगा मन ही बनाएगा मनोवृत्ति है वो भी एक तो मनोवृत्ति है तो ये चाकू जैसा है चलाने के ऊपर निर्भर रखता है कैसा चलाना है काम तो इसी से लेना भी है अब ये अगर आप बिगाड़ देंगे तो आपको बिगाड़ देगा उसको सुधारेंगे आपको सुधारेगा बात इतनी है तो कहते हैं कामिना अनुषितम कर्म यदि भी सांपराय भगवती एक उत्तर देते हैं जो कामी व्यक्ति फल कामी है फल इच्छुक है कर्म फल का इच्छुक है चाहे उपासना हो चाहे कर्म हो उसके द्वारा तो किया गया जो कर्म या उपासना है वो सांपराय ये भगवती सांपराय के लिए होगा परलोक के लिए साधारण बन जाता है जो के लिए होगा तो कामिना अनुषितम कर्माराय होती संसार के लिए होता है कामेना अनुष्ठित काम ही व्यक्ति है मैंने फल चाहने वाला देखती के द्वारा आगे कर्म और उपासना दोनों में जितने भी संसार नहीं होता है संसार देने वाला है मोक्ष देने वाला नहीं होता किंतु को तो वही कर्म जो कर्म संसार दे रहा था निष्कामेना अनुष्ठित हम सत्त निष्काम व्यक्ति के द्वारा अनुष्ठित यदि होता है वो वही कर्म तो क्या होगा अंतगर्म शुद्धि के सामने हो जाता है सत्य बने अंतगर्म सत्व अंतगर्म अंतकर्म शुद्धि के सामने हो जाता है वो और उसी के माध्यम से आगे चलना है अंतर्गत शुद्ध होगा तो संसार से आपको नैराग्य आ जाएगा फिर आप अपनी साधना में अग्रसर हो पाएंगे यह स्थिति है सात नंबर की टिप्पणी संसार फलतमेव कर्म का अनुभव है अनुपतमेव बधा गया अभी भी पूर्व में कहा था संसार फलगम अज्ञान के द्वारा किया गया कर्म संसार फल देने वाला कहा था कि निश्चय करके संप्रति तसै परंपर या मोक्ष फलकत्व बद्यागागर है अब पहले तो उर्वादी की शंका होगी अभी तो आपने कहा था कि कर्म जो होते हैं, संसार फल देने वाले होते हैं कहा था अब बोलते वही मोक्ष लेने के साधन बन जाते हैं अंधकर शुद्धि के साधन ये तो बदतो व्याघात दोष ममता बंध्या आशी तो ऐसा शोर बोले गरीबा बंध्या रही इसको बदतो ब्याघार बोलते हैं अथवा मम्मो मुख्य जुआ नाश्ती कथम बदले हम गरीबी जुआ है जो बोलूँ तो कैसे बोलू ऐसा बोलेगा तो क्या बोले दो बदतो व्याघा दोष है अरे जिम्वाद और बोलेगा तो तो कैसा तू अब मां न हो तो पैदा कैसा हुआ तो बोले तो व्यागार दोष है यार पूर्ववादी की शंका इसी शंका है अभी तो अभी कह रहे थे आप कि संसार फल वाले हैं अब कह रहे थे अंतकर्म शुद्धि के साथ में उसी को मोक्ष फल बतलाना ये तो ठीक नहीं ये शंका है साफ उमद के पढ़ने संसार फलतम एवं कर्मकांड में थी अनुपदम एवं अभी अभी किसने किया था पूर्व सम्री तय परंपरा मोक्ष का आप उपासना को मान परंपरा साक्षा से साक्षात में अंग्रतम शुद्धि के माध्यम से मोक्ष की परंपरा से आवेदन मानते हैं यदि बदतो व्याघात से आदे बोलते हुए व्याघात और पहले कहा संसार फल के लिए मोक्ष फल के लिए एक कैसे होगा यदि संतान अपनो रहा है इस संता खंडन करते हुए कहते हैं कामिना इत्यादि कहा आशंका कामिना अनुष्ठित कर्म यद्यपि संसाराय आयोजित कामि के द्वारा किया गया कर्म संसार के लिए यद्यपि है फिर वही कर्म यदि निष्ठांत भाव से किया जाए तो अंतर्त शुद्धि के साथ होता है अच्छा टीका एक कहा था टिप्पणी शुद्ध सत्व से अनात्म ज्ञान अभिमुख्यम न जाए कहते हैं जो शुद्ध सब जो व्यक्ति होगा जिसके अंतकर्म शुद्ध हो गया ऐसा जो शुद्ध सत्व है शुद्ध सत्व यश शुद्ध सत्व जिसका अंतकर्म शुद्ध हो चुका है ऐसे व्यक्ति का अनात्म ज्ञान अभिमुखम न जाएगा अनात्म वस्तु की तरफ दृष्टि जाएगी नहीं उसकी आत्मा को छोड़कर अनात्म वस्तु की तरफ दृष्टि नहीं जाती उसकी उसका विचार हमेशा आत्मचिंतन की होगा और अगर अंतर्कम शुद्ध हुआ हो तो उसके आभिमुख अनात्म ज्ञान के प्रति योगा आभिमुख्योगा का आर्थिक टिप्पणी उच्छिन्न इत्यादि वाक्य व्यापरूपण भाषण का आधार उच्छिन्नता आत्मज्ञान प्रतिबंध कश्य ऐसा था उस वाक्य की व्याख्या करते हुए कहते हैं अनात्म ज्ञान इत्यादि देह सव्रा अनात्मा है अनात्म सव्रा क्या है देह है और सब्रादी पांच विषय है हैं है देह सव्राधि तीन प्रकार के शरीर शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर देह से लेना है और शब्दादि से शब्द स्पष्ट स्गंध यही संसार है ये अनात्मा है तत्ज्ञान अभिमुख्य प्रावण उसके अभिमुख्य होना माने उसको भोग के लिए तत्पर होना वह तत्व आत्मज्ञान प्रतिबंधक जब भोग के लिए अग्रसर होगा विषय भोग के लिए तो आत्मज्ञान का प्रतिबंधक है वो आत्मज्ञान होने नहीं तत्ना अवतिष्ठ थे शुद्ध किया वो जो आत्मा का प्रतिबंधक जो भोग के तरफ लालाय बना है वो शुद्ध अंत वाले के नहीं रखते फल दिला कहा जाए आगे टीका अनात्मा विनिवेश अनर्थ साधन गया अनात्मा में जो अभिनिवेश हो शरीर में नहीं मानना और शब्दादी को मेरा मानना अविनिवेश जो तादात्म्य भ्यास होते अभिनिवेश ज्योति हो ये जो अविवेश है अनात्मा में जो अविवेश हो रहा है माना शरीर को मैं मानना ये और शब्दादि को मेरा मानना या अनात्मा पदार्थों में अविवेश करना अनर्थ साधारण अनर्थ के साथ होते हैं आपको संसार गर्त में डालने वाले हैं मोक्ष देने वाले नहीं शरीर चिंतन हो चाहे शब्द का चिंतन हो अनर्थ साधारणत अवधारित्व आप उसने अंतगत शुद्धि के कारण से इसको ऐसा निश्चय कर लिया क्या निश्चय कर लिया ये जो अनात्म चिंतन है अनर्थ के साधन है इसे छोटे का अनात्म चिंतन हो एक कहा आत्म विषय जिज्ञासा जाए तो उसके तो आत्म विषयी जिज्ञासा कौन हूं कहा से आया कहा जाना है मेरा स्वरूप क्या है कि हर मंसारी स्वरूप है या आत्मा इससे भिन्न है अरे वो के बारे में चर्चा करेगा अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय में से कोई हो विचार करते करते सबको अलग करता जाए अलग करके सबको निषेध करके अपने आप में से ये जिज्ञासा उसके आत्म विषय को अंधकार सूत्रों नंबर एक आ रहा है जिज्ञासपणाया उपनिषद आरंभ वो जिज्ञासु को उद्देश्य करके आत्म ये से जिज्ञास आत्मनिरूप उस जिज्ञासु को आत्मा का निर्भर करना है उसको लेकर के उपनिषद का आरंभ किया जाता है चयन सीतम आर बोला है संबंध पूर्व कांड उपासना है तो अंतकर्म की शुद्धि जिज्ञासा होगी तो इत्यादि हो तो बात तो तो तो पूछ सकता है आत्मस्वरूप ब्रह्मतत्व विज्ञान आय अय अध्याय आरभ्यु पूर्वादी शंका करता है महाराज अगर आत्म स्वरूप जो ब्रह्मतत्व को विज्ञान के लिए आत्मस्वरूप अहम परमाश विज्ञान के लिए या अध्याय के आरंभ किया जाता है तो किम देन विज्ञान फलों से आत्मस्वरूप का चिंतन करेगा उस विज्ञान का फल क्या होगा आत्मा को तो जानने से क्या मिलेगा क्योंकि प्रयोजन अनुद्देश्य मंत्रि न प्रवर्तक हमें फल बताओ नहीं तो हमारी प्रवृत्ति होगी हो नहीं जो मंद बुद्धि वाला होगा उसको बिना प्रयोजन दिखे प्रवृत्ति नहीं होगी प्रवृति का कारण है प्रयोजन मंद्य मंगलों के न प्रवर्त बुद्धिमान की प्रवृत्ति को कहां से होगी तो उस विज्ञान का फल क्या है ये पूछा तो कहते हैं भाष्य में तेरच मृत्यु परम अज्ञान उच्छेद्यम तेरव आत्मविज्ञान तो उस ज्ञान के द्वारा क्या होगा तो कहते हैं मृत्यु परम अज्ञान मृत्यु शब्द है था अज्ञान अज्ञान मृत्यु है जो मृत्यु पर जो है उच्छेद तब्यम उसका उच्छेद कर देना है यही फल होगा तब तंत्रों ही संसार वही अज्ञान के अधीन है संसार जब तक तत्व अज्ञानम जो अज्ञान है उसके तंत्र मने अधीन उस अज्ञान आध्यान के अधीन है संसार जब तक व्यज्ञान है तब तक संसार यथा जिससे कि ऐसा कहा ठीक है ये तो अन्वय व्यति अज्ञान तंत्र संसार प्रसिद्धि कहते अन्वय व्यतिक जाएगा अं� अज्ञान सत्वे संसार सत्व अज्ञान अभाव संसार अभाव जब तक अज्ञान है तब तक संसार है जब अज्ञान नहीं है तो संसार नहीं है ऐसी स्थिति है संसार में और अज्ञान में कार्यकाल भाव है यह स्थिति कोई विषय का या तो अन्वय विप्रेट का अभ्यान अज्ञान संसार प्रसिद्धि अज्ञान के अध्ययन संसार की प्रसिद्धि है अन्वय कार्य का अनुभव देख करेगा आप बड़ा तो उच्च देना उस तो कारण के निवृत्ति हो गए तो कार्य अपने आप चल जाएगा अगर अज्ञान के निवृत्ति कर सकें तो संसार को निवृत्ति करने की जरूरत है अपने आप हो जाएगा ये कपड़ा है धागा धागा चला दीजिए कपड़ा बचेगा या नहीं बचेगा नहीं बचेगा कारण नष्ट हो गया तो कार्य अपने नष्ट हो जाएगा कुछ करना नहीं पड़ेगा संसार को एक एक करके नाश करने लगेगा आप संभव भी नहीं पाएंगे अब उसका कारण को आग लगा दीजिए आप ज्ञातपाणी बार पूजिए तथा कुछ न आग लगा दीजिए बस आपका काम हो जाए आपके लिए नहीं रहेगा हाँ जाएगा टीका तो मृत्यु मृत्युपद अज्ञानमच्छेद तत्ंत्री संसार व्यक्त चीका भी यद्रेय का न हो गया यदयकाव्या तो अज्ञानतंत्र संसार प्रसिद्धि उच्छेदेगा उस अज्ञान के उच्छेद के द्वारा क्या हो जाएगा अत्यंत का संसार उच्छेद हमेशा के लिए संसार का उच्छेद हो संसार में रहेगा एक फल मिलेगा आत्मज्ञान का फल संसार की निवृत्ति अज्ञान के निवृत्ति के माध्यम से संसार का निवृत्ति संसार की निवृत्ति एक फल है आत्मज्ञान क्या बता दिया आगे टीका मृत्यु कारण आत्मा ज्ञान उच्छेद इच्छता आत्मविज्ञास जायते उत्तर तदस पूर्व की शंका है महाराज मृत्यु का कारण क्या है अज्ञान तो मृत्यु का कारण ज्ञान आत्मा का तो ज्ञान अज्ञान अन्य अज्ञान नहीं अपना स्वरूप का ज्ञान यही है मृत्यु का कारण यही है तो मृत्यु का कारण आत्मा आत्माज्ञान उच्छेद इच्छा था उसको उच्छेद करना चाहता है उखेदना चाहता है समाप्त निवृत्ति करना चाहता है उस व्यक्ति के लिए आत्मजिज्ञासा जाएगी वो उसकी आत्मजिज्ञासा होगी जो अज्ञान को नष्ट करने की इच्छा जिस है जिसको उसके आत्म विषय जिज्ञासा होगी जो कहा उत्तम तदस है ये ठीक के नहीं ये पूर्वादी की संख्या है क्यों अहम प्रत्यय आत्मनोवाधिक देखो जो वस्तु को जाना गया पहले से जाना हो उसके पिछले तो जिज्ञासा नहीं होती है ज्ञात वस्तु की भी जिज्ञासा नहीं होती अज्ञात वस्तु की जिज्ञासा नहीं होती है आत्मज्ञात है कि अज्ञात है अहम अहम शरीर आदि को लेकर के अहम हो रहा अज्ञात है आत्मा तो ज्ञात वस्तु की जिज्ञासा होती है घर सामने पड़ा हुआ है प्रकाश पूर्व प्रकाश है देने के मध्य मद्द, मध्य दिन है उस घर को जानने की इच्छा होगी क्या जिज्ञासा होगी क्यों ज्ञात है ज्ञात है।, है आत्मा उसके तो जिज्ञासा होनी नहीं चाहिए शंका उसके। आम अहम प्रत्यय अहम प्रत्यय होता अहम रूपी ज्ञान होता है सबको होता अहम अहम छोटा बालक भी अहम करता है तो इसी के द्वारा ही आत्मा अधिगत आत्मा अधिगत हो गया ज्ञान का विषय बन चुका है तो आत्मा अधिगत है तो अधिगत विषय विषय में जिज्ञासा नहीं होती है जानने की इच्छा नहीं होती ये पूर्वाधिक हो रहा है और अधिगत है तो जिज्ञासा अनुपत है जो तो अधिगत हो गया उस विषय में जिज्ञासा नहीं होती है ये कहा तो जिज्ञासा इतिहास संज्ञा हर इसका करते करते कहते हैं ये सुपनिषद है जिस आत्मा की चर्चा करना वो अधिगत नहीं है जो हम प्रत्यय विषय बन रहा है जो आत्मा वह आत्मा यहां वह आत्मा विषय नहीं है वो तो शरीर को लेकर काम करेगा शरीर को लेकर के हम करेगा वो हम वाला आत्मा नहीं है अथवा कर्मकांडियों का जो आत्मा होता है शरीर से अतिरिक्त तो मानते हैं कर्तृत्व तो, भोक्तृत्व तो विशिष्ट मानते हैं इस शरीर में रहकर मैं कुछ कर्म करता हूं और अगले शरीर में फल भोगूंगा करके वह आत्मा की भी चर्चा नहीं है यहां तो शुद्ध बुद्ध गुप्त स्वभाव आत्मा की चर्चा करनी है निर्गुण निराकार आत्मा की चर्चा करनी है जो कर्तवाली धर्म से रहित सर्व संसार धर्म से रहित आत्मा की चर्चा करनी है वह आत्मा अनधिगत है अधिगत नहीं है उसका तो उपनिषद के माध्यम से ही ज्ञान होना संभव है ये तो पूर्वाजि की शंका थी कि अहम प्रत्यय के द्वारा आत्मा अधिगत है जाना हुआ होता है सभी अहम अहम सब करते हैं इसलिए उसको तो अधिगत विषय में जिज्ञासा नहीं हो सकती है तो जिज्ञासा को लेकर के कहने से तम आगे परिषद की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है जो तो कहा था उसके उत्तर में भाष्य में कहा कि औधिगत आत्मवत युक्ता तद अभिगमायब तद विषय जिज्ञासा ये भाष्य का आदमी अनाधिगत जिस आत्मा की चर्चा होने वो आत्मा यहाँ अधिगत नहीं है उसको जाना वो नहीं है या आप नहीं आत्मा युक्ता तब अधिकम तद विषय टीका आपका विषय जिज्ञासा स्वाभाविक है उससे जानने के लिए से टीका में अहम प्रत्यक्ष मनुष्यत्वादी सामान प्रत्यक्ष अहम होता है आपने जो बताया था अहम जो ज्ञान है आत्मा का सभी को कहा वो केवल अहम आत्मा का ज्ञान है वो मनुष्यत्व को लेकर के अहम करेगा अथवा पशुत्व को लेकर के अहम करेगा मनुष्य साथ में करेगा अहम मनुष्य खाली अहम नहीं बोलेगा कोई अहम मनुष्य अहम पुरुष अहम बाला, अहम वृद्ध इत्यादि सब सबसे बोलेगा कुछ न दूसरा लगाएगा तो जो अहम प्रत्यय हो रहा है संसारी लोगों को अहम प्रत्यय होता, होता है अहम ज्ञान होता है वह मनुष्यत्वादी समानाधिकल है जहां अब होगा वहां मनुष्यत्वादी को एक होगा स्त्री तव पुरुष जो हो तो साथ में है केवल शुद्ध आत्मा का बोध है अहम में कृत्य अधिकृत से समानाधिकृत से व्यतिरिक्त आत्मा प्रमाप तत्व सिद्ध है इससे अतिरिक्त आत्मा का सिद्ध नहीं कर सकता ये हम प्रत्यय वेदांत प्रतिपाद्य जो आत्मा है उस आत्मा का ये अहम मनुष्यदि ऐसा ज्ञान काम नहीं कर सकता तो हम अधिक है सिद्धे असिदेड बाड़ी नाम विपरीत दर्शना चाह अगर शरीर को ही लेकर आत्मा होता तो झगड़ा नहीं होना चाहिए बहुत सारे बाद में झगड़ा चार आत्मा होगा यही आत्मा इससे अतिरिक्त हुई आत्मा नहीं चार भूतों का एक विशेष संबंध हो जाता है विलक्षण संपर्क होता है आकाश तत्व को नहीं मानता चार बार पांच भूत ने चार ही भूत मानता है पृथ्वी जल तेज भाव का एक विलक्षण संबंध होता है तो इसमें चैतन्य भाषने लग जाता है और जिस दिन वो संयोग का विघटन होगा तो चैतन्य लुप्त तो हो जाएगा इसे अतिरिक्त तो कोई चैतन्य नाम भी चीज है वस्तु नहीं है चार बार बोलता है दूसरे बोलते हैं नहीं नहीं इसे अतिरिक्त चेतना है जो स्वर्ग दर्व जाने वाला है कर्म का भी लोग बोलते हैं बालियों के विपरीत प्रति शून्य मानता है कोई क्षणिक विज्ञान को ही आत्मा मान के बैठा हुआ है तो बहुत कुछ है बालियों का विवाद नहीं होना चाहिए कोई तो कर्तृत्व भोक्तृत्व विशिष्ट आत्मा को मान रहा है आत्मा को मान कोई कहता है भोक्ता ही होता है कहता नहीं है नैयाय को पूछते हैं बोलेगा कर्तृत्व विशिष्ट भोक्तृत्व धर्म विशिष्ट आत्मा होता है असंख्यों को पूछते हैं बोलेगा नहीं करता तो नहीं आत्मा भोगता है ये बाजियों में विवाद क्यों होता अगर ये अहम प्रत्यय शरीर को लेकर यह आत्मनिश्चय हुआ होता यही आत्मा है निश्चय हुआ होता झगड़ा क्यों होता है झगड़ा चलता है इसलिए आत्मा का निर्णय नहीं है अनिगत अनधिगत ही आपसे बार का तात्पर्य आत्मा अधिगत नहीं हुआ है यह तात्पर्य ठीकाकार बोल रहे <coughs> अच्छा अहम प्रत्यय से मनुष्यत्वादि प्रत्यक्ष अहम प्रत्यय हो तो रहा है कि मनुष्यत्व तो आदि को साथ लेकर हो रहा खाली अहम नहीं हो रहा खाली अहम भोगा कि नहीं क्योंकि वाणी का विषय बनना ही नहीं उसने खाली अहम कोई बोल ही नहीं पाएगा तो बाणी का विषय होना ही नहीं है यत्रो बातन थे अपराप्त मनुषा सा है आत्मा ऐसा है जो बाणी को भी ज्ञाता है जानने वाला साक्षी उसमें वाणी बड़ी प्रकाश करेगी वाणी विषय नहीं कर सकती यही कहें भाचा अनुकम यह तरे रूप विद्युत निरम विद्युत यही बोलेंगे पंचम नंत्र से जल शुरू हो जाएगा चतुर्थ मंत्र से शुरू हो जाएगा तो इसलिए कहा अहम प्रत्यक्ष मनुष्यवादी स्मारत कृत से व्यति आत्म परमात्मा दर्शन थे वादिना व्यपरीत दर्शना चुका जिज्ञासा यहाँ जिज्ञासा होना आमा अभिगति है वेदांत प्रतिपाद्य आत्मा है शुद्ध गुप्त गुप्त स्वभाव वाला आत्मा उसके लिए यहां जिज्ञासा होना स्वाभाविक तथापि पूर्वारी बोलता है तथापि कर्मकांडेह विक और कर्मांडे आकर बोलते ठीक है आत्मा है शरीर को लेकर आत्मा मानने पर कर्मकांड नहीं किया जा सकता स्वर्ग फल भोगने की इच्छा से कर्म करना है और शरीर यही भस्मीभूत होने वाला है ये शरीर स्वर्ग जाएगा नहीं और फल कौन भोगेगा तो ये मानते हैं स... कि कर्म करने लोग ये मानते हैं अभी ये ये शरीर विशिष्ट होकर के मैं कर्म करता हूँ कर्म नहीं करता हूं, मैं करता हूं। सरी... ये शरीर विशिष्ट होता है और उस शरीर विशिष्ट होकर के फल भोगा ये विचार से करते हैं शरीर से अतिरिक्त आत्मा को तो मानते हैं वो किंतु वो प्रतिपाद्य आत्मा को भी नहीं जानते हैं भी आरोप धर्म का कर्तृत्व वक्तृत्व तो तो धर्म का आरोप लगाते हैं उस आत्मा ये बोलना चाह रहे हैं तथापि कर्मकांड देहा आत्मा विधि अपेक्षित्व निपित कर्मकांड में शरीर से अतिरिक्त आत्मा निरूपित हुआ है स्वरूप काम हो ये तो विधि वाक्य है तो उसके अपेक्षित क्या है ये शरीर से अतिरिक्त आत्मा है ये सिद्ध तो हो जाता नहीं तो कर्म क्यों करेगा तो शरीर से शरीर आत्मा हो तो शरीर में तो भस्मीभूत होने वाला फल मिलना है तो शरीर से अतिरिक्त आत्मा है निर्भित होने से पुनः जिज्ञासा अनुभूत आत्मा शरीर से अतिरिक्त सिद्ध हो ही गया फिर जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए आत्म विषय ये पूर्वाधिक की शंका है प्रथम जिज्ञासा करते हैं फिर आपका जिज्ञासु के लिए उपनिषद का आरंभ होता है कैसे कहा क्योंकि इतिहास ये शंका करके उत्तर देते हैं कर्म विषय अगत भाषण का कर्मकांड के विषय में इस आत्मा की युक्ति ने कथन नहीं है अनुक्ति है नरोक्ति अनूपि अवचन वचन नहीं है वो दूसरा आत्मा है कर्तृत्व भोक्तृत्व विशिष्ट आत्मा की चर्चा है कर्म का आगे होगा आत्मा यह आत्मा अनुक्ति है वहां अवचन है भाष्य में कहा कर्म विषय ऐसा अनुभक्ति पर विरोधी द्वारा क्योंकि अगर ये शुद्ध बुद्ध आत्मा का ज्ञान हो गया तो कर्म कर नहीं सकता उसका विरोधी कर्म का विरोधी आत्मा है जिसकी चर्चा होनी है केंद्र परिषद में जिसकी व्याख्या होनी है आत्मा कर्म के विरोधी है और कर्मकांड में उसके विरोध नहीं अविरोध आत्मा की सच्चाई है इसलिए वह आत्मा भी काम नहीं करे आग, काम। का अस्थि देहादि व्यतिरिक्त परलोक संबंधी आत्मा येतावर एवं स्वर्ग कामों आदि चौदहवीर अपेक्षित ये स्वर्ग काम कामोंता जो चौदहवादी विधिभाग्य है इसके द्वारा इतने अपेक्षित है कि शरीर से अतिरिक्त आत्मा है जो कि जाएगा सौरोमित वाक्य तभी सिद्ध हो सकता है इतना अपेक्षित आता न तो ब्रह्मत्म तत्व ब्रह्मत्म तत्व की आवश्यकता है या कर्मकांड है ये सिद्धांतिकार है तस्वीर कर्म विरोध तत्व ब्रह्मात्मा तत्व अहम ब्रह्माष्टी जो होगा आपका का और ब्रह्म का एक ऐक्य कारण जो तो करेगा उपनिषद वाक्य के द्वारा तो वह कैसा है कर्म की विरोधी है विरोधी तथा तिज्ञासा जिससे आपकी जिज्ञासा यहां संभव है इसे चयने से बोला कहा संग्रहवाद ये संग्रहवाद्य था संक्षिप्त बोला।, बोला क्या बोला कर्म विषय से अब इसी की व्याख्या करके ला सकता पहले कहा था ना संग्रह वाक्य बोला था यह संक्षेप्त बोल दिया कर्मकांड में इसकी चर्चा में ही ऐसा की कहा था उसकी अब विशेष व्याख्या क्या है कि संग्रहवाद अश्वर टार उसका व्याख्या करते हैं अश्विज्ञासण परिषद था जो विशेष विशेष रूप से जानना जो इष्ट है जिस आत्मा को वह आत्मा कैसा है आपका तत्व से कर्म विषय अवथन कर्म काम के विषय में इसके कथन है ही नहीं चर्चा है ही नहीं इसलिए अनधिगत ही होगा क्या होगा अधिगत नहीं होगा वो कहा था ना आत्मा हम करके जानते हैं सब क्यों उसके बारे में जानकारी करने के कहा था अनिगति होगा कहा अच्छा कर्म विषय अवथनम तस्मात गुरुपक्ष पूछता वाले कैसे तो उत्तर देते हैं इसी से आत्मनोही यथावत विज्ञान आत्मा का जब शुद्ध बुद्ध बुद्ध सवाल जो स्वरूप है उसका यथावत जो विज्ञान होगा उस अवस्था में हम कर्ता बोलता नहीं बोल सकता हम मनुष्य नहीं बोल सकता सब बाधित होंगे ये भाषण में कहा आत्मनोही यथावत विज्ञान जो यथाथ स्वरूप है आत्मा का उसके विज्ञान क्या करता है कर्मा कर्म के साथ विरोध रखता हूं तो सारे कर्म का कारण भी व्यस्त कर देता है अज्ञान भी नाश करके होने वाला है निर्विशय ब्रह्म स्वरूप ही आत्मा आप यहाँ पर निर्विशय ब्रह्म स्वरूप इस आत्मा को ज्ञान कराना इष्ट है ये उपनिषद इच्छा है क्योंकि तदेव परम तोम इध उपास पांच पांच वाक्यों के द्वारा बोले यदि एक तदेप कम संबंधित भाषे यस्त्र मश्यतीक्यातिशे ब्रह्मस्वरूप आत्माषद विज्ञापन अस्त पूर्वादी संगसी उपनिषदे उपनिषद इत्याद है उपनिषद निर ब्रह्मस्वरूप आत्मा निर्देश ब्रह्म ऐसा सिद्ध करना इष्ट हो मान लोजे प्रथम आ कर्मा विरोध है इतने मात्र से कर्म विशाद विरोध कैसा होगा उस आत्मा का चलो तो निर्दिषय ब्रह्म सिद्ध हो जाए तो अभिषद के माध्यम से क्या आत्मा फिर भी कर्म भी तो होगा इतने मात्र से ये आकांक्षा होगा नहीं करके भाषण करते हैं नहीं स्वराज्य अभिष्ठ ब्रह्मत्व बनता किसी व्यक्ति को राजा बना दिया फुराट बना दिया वो किसी को झुकना चाहेगा नमस्कार करेगा कर्म गण में नमस्कार करना पड़ता है देवताओं का नमस्कार करना है दुनिया भर के मुस्कर आई है वरदान मांगना पड़ेगा हाँ। पापों हम पाप कर्मा हम पाप आत्मा पाप संबंधा ने क्या क्या बोलेगा वहां अच्छा तो नव स्वराज्य शिष्ट स्वराग बना दिया स्वतंत्र राजा बना दिया है मैंने ब्रह्म भाव में पहुंचा दिया जिस व्यक्ति को तो हम ब्रह्माष्टमी में पहुंचा हुआ व्यक्ति जो होगा स्वराज्य में अभिषिक्त हुआ ब्रह्मत्व कविता ब्रह्मत्व भाव को प्राप्त हुआ है मनुष्य भाव में नहीं आ हाँ, हम ब्रह्मास्तम में पहुंचा हुआ व्यक्ति जो होगा वह कमचर अमित तो की इच्छा नहीं किसी को नमस्कार करना नहीं चाहिए सबसे बड़ा हो गया है किसी को नमस्कार करेगा कर। नमस्कार अपने से बड़े को करना होता है इच्छा अब तो ब्रह्मास्त की दिशा मुद्दों कर्म का आये पशा करे तो हम ब्रह्मास्तम करके तो जब गया है व्यक्ति जप चुका है हमारे शरीर भाव से ऊपर उठ चुका हो उसके द्वारा कर्म नहीं कराया जा सकता कर्म नहीं कर सकता कहा टिपणी एक नंबर टिप्पणी है ना कि जो तो नमितुम में शंका उठाते नव धातु अनिट है ईट कैसे करनी व्याकरण दृष्टि से व्याकरण दृष्टि में जब आप एकाच उपदेश अनुदाता सूत्र पढ़ते हैं तो हलंकों में मकारांत धातु चार धातु को अट माना होता है यम रम नम दम ये चार अनिट धातु मान हूं तो नम धातु उसमें आता है तो नमी तुम ईट कैसे कर दिया व्याण दृष्टि से के आचरण में करते शंका करेंगे वाला ईद कैसे हो गया तो बताते नम शब्द से लगाया फिर उसको धातु बनाया गया सनातनता धार्मातु संजय कर दिया गया यह बोलना चाहिए आचार अर्थ में क्विप करने वाले भारतीय है वा, उपमान आचार्य सूत्र आता है आचार अर्थ ने वो तो क्या ये त्य करेगा त्य करेगा उसके वहां भारतीय सालों प्रातिपति के तक तो कोई पड़ता है कोई बात होता है जितने भी प्रातिपतिक के सबसे वैकल्पिक कोई को आखिर आधार ऐसा भारत है वो ये लगाना चाहते हैं कहा नवातिथिमा यह नम जो है ना नव धातु सीधा नहीं है ये नव धातु से हमारे पास है हम दूसरे धातु बना के सन प्रत्यय लगा करके सनाधि कोई प्रत्यय लगा के समाधि बारह से एक धातु और बनाएंगे ऐसा कर बोलना चाहते नवादी नम नमस्कार करता है इसे नमा जाएगा माने क्या करेंगे नमधातु से पहले नंदी ग्रही पचा दी को आचार सूत्र से अच प्रत्यय कर तो नवा बन जाएगा नम धातु से अच लगाएंगे तो नम शब्द बन जाएगा नवा यदि थी पचाद अजंधात और पचाध्य बन गया प्रागपति बन गया और प्रागपति धातु बनाने की प्रक्रिया है जो नम धातु बोलते हैं तो अब करेंगे क्या पचाव्य अजंता आचार्य जनता आचार अर्थ में क्विप प्रत्यय कर दिया सर्व प्राप्त कोई लगा दिया कोई का सर्वा बाहर लोग हो जाता है कुछ बचता नहीं है किंतु तो अब हो जाएगा सनातनता धापी उसी धातु संघा हो जाएगी कोई दोबारा दोबारा रात, सना रात से से नहीं सनातनता धातु श्राव होगी धापु संज्ञा होने पर क्या हो गया अभी हमारे पास नम धातु है क्या धातु है नम धातु है तुम करेंगे तो नम तुम है ईद हो जाएगा आधार कृष्ण पला ने नम धातु रहा ही नहीं अभी तो नम धातु है एक ईट अनर्गल ईद कोई व्यवधान द्यव, नहीं करेगा अवरोधक नहीं बनेगा अर्गल बोलते हैं अवरोधक को पहले जमाने में दरवाजों में अर्गधा लगा देते आज लगाने लग गए अवरोधक होता है तो ये अनर्गल है मैं अर्गल नहीं है अवरोधक नहीं नव धातु नहीं है नव अधातु है यहाँ न मितुम्भ है ऐसा यहां अर्थ निकाला गया आगे शंका है ना तो शुद्धे वेगा कुबंध धातु पारान अनर्थनमी नवाच्यम बोलता महाराज नम धातु शिष्य दे तुमुन कर देते हा? तो फिर वो विबंध बना करके नम बना करके फिर उसके बाद में तुमन लगा के किया, इक्की है सीधा केवल धातु से हो जाता नम धातु से कहने पर कहते हैं नमतूर आचार्य था स्तुत्यादि है ना नमस्कार करने वाला का आचार्य उसको भी लगना चाह रहे हैं शुद्धे पता इसलिए शुद्ध धापु से आचरण आने नहीं आएगा कहाते में इरागम चिंतन चिंता हैं ये तो नम धातु से तुमन हुआ होगा सीधा तब तो ईद नहीं होना चाहिए इरागम चिंतन इरागम चिंतनी है चिंतन का विषय बन जाता ऐसा तो कहने वाले भ्रमन चिंता नहीं बड़ा बड़े चिंता करने कुशल मारे जाएंगे लोग ऐसा मैंने तिरस्कार करके बोल पाएंगे मान नमधातु है जन नम धातु नहीं है जन आगे भाष्य देखें नहीं आत्मा अब्ताह ब्रह्म मान्यवान प्रवृत्ति प्रेविदं, प्रयोजन प्रयोजन पश्यती कदम अपने को कुछ प्राप्ति के लिए कोई किसी की भी प्रवृत्ति हुई कुछ पाने के लिए होती है प्रवृत्ति कुछ प्राप्ति के लिए होती है कंतु तो जो अपने ब्रह्म भाव को प्राप्त हुआ व्यक्ति है किसकी प्रवृत्ति की प्रवृत्ति काल क्यों करेगा कर्म होता है स्वर्ग प्राप्ति के लिए ब्रह्मलोक प्राप्ति आदि के लिए कोई भी प्राप्ति के लिए होना है एक घटे नहीं आत्मात्म अभावता अपने को प्राप्ति के लिए ब्रह्म ब्रह्म मान्य माना अपने को ब्रह्म मानता है हम ब्रह्मास्त्र पहुंचाए वो व्यक्ति अपने प्राप्ति के लिए प्रवृत्ति प्रयोजन वाली न पशे अपने प्राप्ति के लिए कु्राप्ति के लिए प्रयोजन जो है प्रवृत्ति जो है प्रयोजन वाली नहीं समझता न तो निष्प्रयोजन आ प्रवृत्ति और निष्प्रयोजन प्रवृत्ति होती नहीं है जहाँ आत्म तो अपने को ब्रह्म भाव में मानने वाला वहां पहुंचा हुआ व्यक्ति है वो अपने किस लिए प्रवृत्ति मानेगा कर्म प्रवृत्ति रूपा है क्यों करेगा कर्म वो प्रयोजन वाली नहीं देखता और प्रयोजन के बिना प्रवृत्ति हो नहीं सकती अतो विरुद्ध एवं कर्म ज्ञान इसलिए आत्मज्ञान का विरोध होता ही है किसके साथ कर्म हाँ? कर्म प्रवृत्ति रूपा है और आत्मज्ञान निवृत्ति रूपा अतः कर्म विषय अनुभव विज्ञान विशेष विषया एवं जिज्ञासा इसलिए यहां कारण विषय में अनुधि अवचन है जिस आत्मा के यह चर्चा करना है अधिगत नहीं है कर्मकार कथन नहीं हुआ इस आत्मा का विज्ञान विशेष विषय जिज्ञासा विज्ञान विषय को विषय करने वाली जिज्ञासा है आप ज्ञान के विषय करने वाली जिज्ञासा है तेनिश समाधि एकदम विज्ञान विशेष विषय है जी आप ब्रह्मत्व ज्ञान ये विज्ञान विशेष यही है यहाँ अपने को तो ब्रह्मरूप से मानो अभी तो जीव रूप से मान रहा है कि जीव भाव को त्यागना सारा वेदांत शून्य का यही फल होता है कोई फल आदम कर सके जीवत्व तो को समाप्त करता है न हम देह ना हम, हम जीव के भावना आ जाए हम ब्रह्मास्त्र व्यापक ब्रह्म हूं के भाव में पहुंच जाए तेज ध्यान देना शरीर को मिला अगर कहीं मैं ब्रह्म कहेगा तो वो महापापी कोई नहीं होगा शरीर को नहीं मिलाना हम के साथ और फूल शरीर में सूक्ष्म शरीर को भी नहीं जैसे हम पश्च्यामी बोलते हैं ना मैं देखता हूं तो क्या किसको मिलाते हैं और हमको आंख में मिला देते हैं तब बोलते है, हम पश्च्यामी हम गच्छा में पैर के साथ मिलाकर बोलते हैं हम गच्छा में ऐसा मिलाना नहीं सुनता हमारे तीनों शरीरों से अलग किया हुआ जो आत्मा होगा हमारे पांचों कोषों से अलग किया हुआ जो आत्मा होगा उसको हम ब्रह्मास्त्री ये बोला जाता है वहां पर ब्रह्म ही होता है अतिरिक्त नहीं होता है। अतिरिक्त सिद्ध कर ही नहीं सकता तू ये बात अच्छा। है अच्छा ट्रिप्पणी ने कहा तो आत्मा ब्रह्म ज्ञान आत्मा को ब्रह्म रूप से समझना यह ब्रह्म ज्ञान विज्ञान ये विशेष है विशेष विज्ञान ऋषि का नाम है तब तद विषया तद विषय विषय है उस ज्ञान को विषय करने वाली विषय करने वाली जिज्ञासा है वही जिज्ञासा यहाँ कही जाती है आगे जिज्ञासा परम लेवरा लक्षण कम जिज्ञासा को लक्षण कर दिया जिज्ञासा ब्रह्म ज्ञान लेना है लाक्षण आप तुम इच्छा इच्छा प्राप्त करने की इच्छा के लिए ज्ञान प्राप्त की इच्छा से उसी को जिज्ञासा को ले ले। दिशे, ही बोल दिया स्मरण आगे भाष्य में देख लीजिए किसे विषय ठीक है ठीक है ठीक है हम कहते हैं देवता आराधना रूपो ही याद या आपकी देवताओं का आराधना करना उनको बड़ा मानना, अपने को छोटा मानना, उनको बुलाना घर में बुलाना पहले वो भो या अगर या श्रेष्ठा हम भूजाम ब्याम इत्यादि बोला दो भी हो आसन पात्र में आत्म प्रदात्मा जो भी तो पंडितों बोलते हैं बोलते जाए आगे अंत में जाकर करेंगे फिर बोलेंगे पहले बुलाया आह्वान के आवाज कच्छे कच्चे सुबह श्रेष्ठ स्वस्थाम परमेश्वर फिर बोलेंगे अब चले जाओ विद्यालय रख नहीं सकता आपको अपनी जगह में चले जाओ ऐसा भी बोलते हैं अंतिम ये जो कर्मकामी होगी यही परंपरा है पहले बुलाएंगे बाद में जाएंगे गच्छ गच्छ से शुभ श्रेष्ठ स्वस्थानंद परमेश्वर भावहीनम भक्तिनम विधीन चवेद इत्यादि जो कुछ हो आप क्षमा अच्छा करें और चल जाए देवता को बुलाते फिर भगा ऐसे तो देवता आराधन रूप वही याग है याग क्या होता है देवताओं का आराधना करना यही याग है क्योंकि याद के जो मुख्य देवता होते हैं संभ्राम इंद्रादी देवता होते हैं अभिनय स्वाहा इंद्राय इत्यादि बोलते हैं देवता आराधना होती है उसमें ब्रह्मविदेव देवता देवतात्म होता ये ब्रह्म देवता सब देवता का स्वरूप है सभी देवता उसमें कल्पित है ये ब्रह्मस्वरूप बना हुआ है उसमें कल्पित है सारा देवता वही है सभी देवता स्वरूप है तो जो सब देवता स्वरूप बन गया है तो किस देवता को नमस्कार करेगा वो ब्रह्मविचार सर्वदेव देवतात्म भूत सर्व देवता तो स्वरूप हो गया है वो पशु भाव आज से बयान देता पशु भाव से हम मनुष्य एक सोचना यही पशु भाव है ये पशु भाव शेर बाद पर सारा सुनाने के बाद अंतिम में सुखदेव जी ने परीक्षित कहांतु राजन तम तु राजन मरिश्यामी पशु बुद्धि नि तो मैं मरिश्यामी करके बोल रहे हो मान रहे हो मैं मरूंगा करके ये पशु बुद्धि है इसको त्याग हो यहां से उतो? माने मनुष्य भाव से ऊपर उठो ऐसा बोलते तुम तो राज्यमी पशु बुद्धि हिमाम पशु बुद्धि जही इस पशु बुद्धि को त्यागो तो तुम मरने वाले नहीं हो तुम तो मरने वाले नहीं हो मरना मैंने सूक्ष्म शरीर थोड़े शरीर के विघटन को मृत्यु बोलते हैं तुम ऐसा नहीं हो अंतिम में यही शब्द सुखदेव ने कहा है परीक्षित मैं सात दिन में मर जाऊंगा करके भावना करेंगी उस भावना को समाप्त करांगे ये कहा तो उनकी पशु बुद्धि की मानते हैं ये जो पशु बुद्धि तुम्हारे पास नहीं हुई है इसको वैसे यहां देवता आ रूपो ही आगो प्रभु सर्वदेवतात्म होता है पशु भावात्यापता है और पशु भाव से ऊपर उठा हुआ है वो अभी पशु भाव में नहीं है मैं मनुष्य हूं मैं पुरुष हूं स्त्री हूं ब्रह्मदेता ऐसा कोई तो नहीं को मानता वो तो ब्रह्मात्मिक को मचा हुआ कि जो मैं मनुष्य हूं छोटा हूं बड़ा हूं ये सब पशुभाप है पशुभाप से व्यावृत है प्रथम देवता है तो सर्व देवताओं में स्वरूप है वो कैसे देवताओं को प्रणाम करेगा वो कर्म में देवताओं को प्रणाम करना पड़ता है और यह प्रणाम कैसे करेगा नहीं कर सकता है इसलिए कर्म नहीं कर सकता इसे कर्म नहीं कर सकता कर्म करने पर प्रणाम करना पड़ेगा और प्रणाम ये कर नहीं सकता है इसलिए ब्रह्म कोई कर्म नहीं कर सकता के साथ विरोध है ब्रह्मात्म तत्व ज्ञान कर्म विरुद्धम से गुरुवार की करता है ब्रह्मात्म स्वरूप का ज्ञान मैं अहम है उबदे से, उबदे से कर्म है। के के है। का यदि विरुद्ध है वो तभी उपदेश अर्थात कर्म कृत्यादेश श्रुति के द्वारा यही अविष्ट है ब्रह्मात्म ज्ञानी कर्म विरुद्ध है श्रुति यही ब्रह्मत्म तत्व का ही उपदेश का चाहती है आँधु. तब तो मशीन यही उपदेश करना चाहती हो तुम ब्रह्म को कहना चाहती है तो वापस से क्या निकलेगा जब वो ब्रह्मत्म भावी वास्तविक स्मृति का तात्पर्य तो कर्म को तैगवाना चाहती हो स्ति का तात्पर्य होगा कर्म छुड़वाना चाहेगी इत्यादि से बात यदि अनुष्ठान में प्रसिद्ध फिर कर्म का अनुष्ठान की प्रसन्ति नहीं होनी चाहिए क्यों किया कर्म का अनुष्ठान का प्रसन्न जब स्मृति के द्वारा तैरवाना है उस कर्म को तो फिर अनुष्ठान क्यों किया कक्षा आन्णाना, आन्णाना तो तो अतो जिज्ञासा है हेतु कर्मकांड संबंध असंगत है इतिहास आशंका इसलिए आपने कहा था केवे तो से हमारी जो ब्रह्म जिज्ञासा है तो ब्रह्म जिज्ञासा के कारण रूप से कर्मकांड को पसंद किया असंगत होगा कर्मकांड तैगवाने तैयार किया है क्यों उसके साथ संबंध रहे इसका ज्ञान क्या इस शंका को उद्भावित करके अभितम संबंधम समर्थ है जो इष्ट संबंध है उसको दिखाते हैं कर्म अनारंभ इत्यादि कहा कर्म अनारंभ नाराज जो श्रुति को ब्रह्म ज्ञान कराना इच्छा है तो कर्म अनारंभ होना चाहिए शास में कर्म का प्रतिपादन नहीं होना चाहिए कर्म करना ही नहीं क्यों तो करना फिर उस कर्म अब एक तरफ कहते तो हैं कि तो कर्म निष्ठान भाव से करवा पर ज्ञान होगा करके बोलते हैं और एक तरफ कर्म को त्यगवाने की इच्छा करते हैं तो कर्म आरंभ ही न हो फिर क्योंकि न्याय लड़ जाए या का कहने वाले प्रक्षा पंत चतुरा सनवर किचड़ में जाना ये स्नान करना उसके बाद फिर तो किचड़ में जाना किचड़ के बाद फिर स्नान करना इसके अपेक्षा किचड़ में न जाना स्नान नहीं करना पड़ेगा कर्म करना फिर बाल बोझ को त्यागना इसके मतलब कर्म करने अच्छा होगा क्यों करना था ये संदा है समय हो चुका है आगे फिर इसके विचार आगे करना मांगा पाता सर्वामी ब्रह्मोपनषद मां ब्रह्म करो कर्मस्तरा कर्मेशमन यौपन सुर धर्मास्ते मयिशं मयिशं ओ इस आत्मा में तेज सामने तेज